ईशावास्योपनिषद के नवम मंत्र के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भाष्कर भगवान इस उपनिषद के अवान्तर दो प्रकरणों को अलग अलग करके बता रहे हैं प्रकरण भेद का हेतु होता है विषय भेद अधिकारी भेद भिन्न भिन्न विषय हो तो प्रकरण भिन्न हो जाता है अधिकारी अलग अलग हो तो प्रकरण अलग अलग हो जाता है तो विषय भेद बताया गया इस उपनिषद के प्रथम दो मंत्रों से प्रकरण अवांतर दो है ईशिया वास्तुपनिषद में इसे बताया जा रहा है एक प्रकरण है तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक का जिसका विचार हो गया दूसरा प्रकरण है नवम मंत्र से अठारहवें मंत्र तक का जिसका विचार करना है तो ये जो दो प्रकरण माने जा रहे हैं अलग अलग इन प्रकरण के भेद का हेतु है विषय भेद अधिकारी भेद उसे सूत्र रूप से प्रथम मंत्र तथा तो द्वितीय मंत्र में बता दिया गया है विषय भेद को भी अधिकारी भेद को भी विषय है ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा प्रथम मंत्र ने ज्ञान निष्ठा को बताया द्वितीय मंत्र ने कर्म निष्ठा को बताया और ये जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है उसे प्रथम मंत्र के तृतीय पाद में बताया गया तेन त्याग त्यक्तें भुंजी था तो त्यक्त शब्द से लिया गया एष्णात्र्याग यानी सन्यासी एष्णात्रय त्यागी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है ये एक प्रकार से प्रथम मंत्र का तृतीय पाद बताता है और पूर्वाध बताता है उसे श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान निष्ठा को अधिकारी को बताने वाला प्रथम मंत्र का तृतीय पाद प्रथम प्रकरण के अधिकारी को और प्रथम प्रकरण के विषय को बताने वाला पूर्वार्ध तो इस प्रकार ये येषात्र्यागी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी हैं, उसका प्रकरण तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक का है और द्वितीय मंत्र ने कुरेह कर्माणी जी जी विशेष शतम साम है इससे द्वितीय प्रकरण का विषय कर्मनिष्ठा बताई और उसका अधिकारी जीजीविषा शब्द से बताया गया जो अज्ञ कामी जीजीवी शब्द से उपलक्षित कामी को है। कामी को लेना है वो अधिकारी कर्मनिष्ठा विषय है उनके लिए प्रकरण अंधन तमह प्रविशंति इत्यादि से ये दूसरा प्रारंभ होता है इस प्रकार ये ईशा वाषोपनिषद में अवांतर अलग अलग, अलग दो प्रकरण हैं अलग अलग दो अधिकारी होने से तथा दो विषय होने से इसे बताया गया बताया जा रहा है भाष्य में अभी प्रकरण द्वय के बीच वाला भाष्य है ना इसलिए दो प्रकरण यानी प्रकरण भेद यहां पर उचित है इसे बताना आवश्यक है इसी अभिप्राय से ये आ रहा है उसमें हम लोग देख चुके हैं भाष्य को यहाँ तक कि तथा चतफल सप्ताह सर्ग तेषु आत्मभावेन भावे न आत्मस्वरूप अवस्थानम यहाँ तक का जो भाष्य ग्रंथ है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं इसकी टीका को भी देख चुके हैं अब भाष्य को देखना है भाष्य जायादी ज्यादाष्णात्र्यासमिद आत्म कर्मनिष्ठाकूल्यन आत्मस्वूपनिष्ठ दर्शिता किं प्रजया कैष्यामो ये अयम आत्मा अयन अयक इत्यादिना ये बताया जा रहा है कि कर्मनिष्ठा का अधिकारी अज्ञ कामी है इसे प्रथम द्वितीय मंत्र ने बताया अज्ञ कामी आधिकारिक कर्मनिष्ठा है करके और ये जो द्वितीय मंत्र के द्वारा बताई गई अज्ञ कामी आधिकारिक कर्मनिष्ठा है इस अर्थ में द्वितीय मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ में बृहदारण्य उपनिषद रूपी जो ब्राह्मण भाग है उसकी सम्मति बता दी यह कर्मनिष्ठा अज्ञ कामी कामिकर्तिकारिक ही हैं, हैं, न कि सन्यासी आधिकारिक इसे स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा रहा है कि प्रथम मंत्र ने एष्णात्रय त्यागी सन्यासी के लिए कर्मनिष्ठा विरोधी ज्ञान निष्ठा को बताया है ये इस वाक्य से कहा गया कि ज्यादादी एष्णात्र पुरानी पुस्तक में एष्णात्रय की जगह एष्णात्रत ऐसे छपा है त तो छपा है यह करना सन्यासीना आत्मविदान कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्य न आत्मस्वरूप निष्ठे वर्शिता जो आत्मविद है का मतलब एष्णात्र का त्याग कर चुके हैं और आत्मज्ञान के अधिकारी हैं आत्मविद शब्द से आत्मज्ञानाधिकारी को लेना ज्ञान निष्ठाधिकारी को उन्हें कर्मनिष्ठा प्रातिकूल लेना प्राति ले का अर्थ होता विरोध वैपरीत्य तो कर्मनिष्ठा से विपरीत तो जो ज्ञाननिष्ठा है वो है आत्मस्वरूप निष्ठा आत्मस्वरूप है साध्य साधनादि द्वैतवर्जित निर्विकार चेतन आत्मस्वरूप है और उसी में निरंतर आत्मरूप से अवस्थान मैं के रूप से अवस्थान ये है आत्मस्वरूप निष्ठा आत्मा में ही सो तया अवस्थान अज्ञानी का तो अवस्थान बताया सप्तान में आत्मभावेन आत्मस्वरूप आत्मस्वरूपस्थान ये आया था न पूर्वपंक्ति में कि तेषु किसुनेप्तान्नसु आत्मभावेन भावना अहम मम अभ्यास करके आत्मस्वरूप अवस्थान का अर्थ के रूप में स्थिति तो सप्तान में से जो मन वाक प्राण रूप अन्न त्रय है इनमें तो अहम अध्यास करके अज्ञानी स्थित रहता है अज्ञानी कामी और बाकी चार अन्नों में मम अध्यास करके उनका स्वामी बन करके रहता है संबंधी बन करके। तो अज्ञानी जो कामी होता है उसका तो अवस्थान होता है सप्तान में तो सप्तान में अहम मम अध्यास करके स्थित रहना ही माना जाता है संसार वो कर्मनिष्ठा का फल है और जो येष्णात्रय त्यागी हैं उसके लिए बताया आत्मविध का मतलब विवेकी है इसलिए इस नय त्यागी है नित्यानित्य वस्तु विवेक है तो कर्मनिष्ठा विरोधी जो आत्मस्वरूप आत्म निष्ठा है यानी ज्ञान निष्ठा है निर्विकार आत्मरूप से अवस्थान है आत्मा में ही मैं के रूप में स्थिति बनाना यही ष्णा त्यागी सन्यासी का कर्तव्य है इसे ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि मंत्र से बताया गया है इसलिए कहते दर्शिता और उस ईशावास्यम इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रदर्शित जो ज्ञान निष्ठा सन्यासी के लिए बताई गई है उसे बृहदारण्यक उपनिषद रूप ब्राह्मण में भी ज्ञान के प्रकरण में कहा गया है विद्यासूत्र की व्याख्या करते हुए इसे कहा जा रहा है कि किम प्रजया करो यो अयम आत्मा अयन लोक इत्यादि न ये बृहदारण्यक उपनिषद ब्राह्मण भाग है और इस ब्राह्मण भाग में किम प्रजया करिश्यामो इत्यादि अकामी के प्रकरण में अकामयमान जो है उसके प्रकरण में ज्ञान निष्ठा के प्रकरण में इन वाक्यों से सन्यासी के लिए कर्म निष्ठा विरोधी ज्ञान निष्ठा रूप साधन बताया है ये कहते हैं तो किम प्रजया करो इसमें प्रजा शब्द उपलक्षण है वित्त और लोक का भी एष्णा त्र होती है पुत्र वित्त लोक लोकऐसना तो यहां प्रजा शब्द से येना का त्याज्य जो एषणा है उसके विषय को ग्रहण करना तो प्रजा शब्द का तो अर्थ निकलेगा पुत्र वाचार्थ और उपलक्षण होने से वित्त तथा लोक भी लेना इसलिए प्रजा का अर्थ है पुत्र वित्त और ये लोक उनका साधन साध्य पुत्र और वित्त है साधन को बताने वाला कि हम साधन से क्या करेंगे प्रजया किम करिशामों का किम शब्दाक्षे अर्थ में ये जो लोकत्रय के प्रापक साधन हैं है लोकत्र है पृथ्वीलोक स्वर्गलोक देवलोक जिनकी अपेक्षा अज्ञ को होती हैं ब्रह्मलोक इनकी अपेक्षा आज्ञा करता है दृष्ट फल के रूप में इस लोक की कामना करता है अदृष्ट फल के लोक में कामना करता है और स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक की फल लोक शब्द का अर्थ है फल तो किम प्रजया करीष्याम इसमें प्रजा शब्द से लेना ये जो लोकत्रय है इन लोकत्रय के प्रापक साधनत्रय प्रजा शब्द से लेना वो है इस लोक की प्राप्ति का साधन प्रजा स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन वित्त शब्दित वित्त शब्द दो प्रकार दो प्रकार के वित्त को बताता है मानुष वित्त से उपलक्षित कर्म और दैव वित्त से लिया जाता है उपासना को इसलिए वित्त शब्द से लोक स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक के प्राप्ति के साधन कर्म एवं उपासना को लिया गया सकाम कर्म सकाम उपासना तो ये पुत्र सकाम कर्म तथा सकाम उपासनाओं से हम क्या करेंगे तो किम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं कहा क्यों इन तीनों साधनों को क्यों नहीं चाहते हो इन साधनों के द्वारा आप इनका फल प्राप्त कर सकते हो पृथ्वीलोक स्वर्गलोक और ब्रह्म लोक इनकी प्राप्ति के लिए इनके साधनों की अपेक्षा होनी चाहिए तो कहते हैं ये नो अयम आत्मा अयम लोक तो ये शाम नी अस्माकम न सादेश हुआ के बहुवचन में तो न यानि अस्माकम तो जिन हम उमुक्षु के लिए अयं आत्मा अयन लोक ये जो साक्षात आत्म स्वरूप है यही लोक यानी फल है स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष ही हम तो आत्म स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष को चाहते हैं तो ये पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक तो मोक्ष नहीं है ना आत्मलोक नहीं है आत्मलोक से लेना है मोक्ष को और मोक्ष काम हम है मुमुक्षु है तो हम मुमुक्षु को संसार अंतपाती लोक त्रय के प्रापक इन साधन त्रय से क्या प्रयोजन है अर्थात कोई प्रयोजन नहीं इससे यह बताया गया कि मुमुक्षु होने के कारण साध्य साधन येना से रहित है रहित है ये यहाँ पर बताया गया उपनिषद के इन वाक्यों से ज्ञान निष्ठा के अधिकारी त्यागी सन्यासी है अकामी अज्ञ ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है ज्ञान निष्ठा का अकामी आज्ञ अकामी क्यों है तो वह आत्मविद है का मतलब अविवेकी है लेकिन अभी स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है साक्षात्कार इसलिए आज्ञा में जो नित्यानित्य वस्तु विवेक वान उसको लेना यहाँ पर आत्मविध शब्द है ये त्याग सं आत्मविदाम लिखा है न तो आत्मविदाम यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक विवेकवतान आत्मविदाम का अर्थ निकलेगा नित्यानित्य वस्तु विवेकवान वो भी अज्ञानी है अभी श्रवण मनन निधिध्यासन रूप ज्ञान के अंतरंग साधनों से उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है उनके अंदर अभी असत्वापादक आवरण अभानापादक आवरण विद्यमान है उनके लिए कर्मनिष्ठा विरोधी ज्ञाननिष्ठा साधन बताया गया किम प्रजया कृष्यामो ऐसा अयम आत्मा अयन अयलोक इत्यादि वाक्य से बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया जाता है साधन इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद के किम प्रजया करिष्यामो इत्यादि वाक्य ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त जो ज्ञान निष्ठा है उसके संवादक है और द्वितीय मंत्र के द्वारा उक्त जो कर्म निष्ठा है उसके संवादक प्रकरण है जो बृहधारण्यक उपनिषद में जाया में मेषात इत्यादि प्रकरण है वह द्वितीय मंत्र के द्वारा उक्त कर्म निष्ठा का समर्थक है ज्ञान निष्ठा का समर्थक किम प्रजया करीश्यामो इत्यादि वाक्य है बृहधारण्य का ये यहां पर बता दिया यही पूर्व में भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा था ना कि अनोश निष्ठ और विभागो मंत्र केपि प्रदर्शित ये जो प्रथम मंत्र तथा द्वितीय मंत्र है ईशावास्योपनिषद का इन दो मंत्रों के द्वारा बताई गई जो अलग अलग दो निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा इनका बृहदारण्य उपनिषद में भी प्रदर्शन हुआ है धारणिक उपनिषद में भी इनको बताया गया है तो बृहधारणिक उपनिषद के कौन से वाक्यों से कर्मनिष्ठा को बताया गया कौन से वाक्यों से ज्ञान निष्ठा को बताया गया ऐसा पृथक पृथक जानना चाहता है जो उसे बता दिया भास्कर भगवान ने कि सो अका यत जाया मै सात इत्यादि से कर्मनिष्ठा को बताया गया और म प्रजया करो ऐसा अयम आत्मा एन लोक इत्यादि वाक्य से ब्रधारण में ज्ञान निष्ठा को बताया गया इस प्रकार ये मंत्र के द्वारा उक्त जो ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा है इसका समर्थक ब्राह्मण भाग बता दिया गया अब ये तो ज्ञान निष्ठा संयासीन इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए टीका को अंतिम पंक्ति में है टीका एवं मंत्र प्रदर्शिते निष्ठाद्वये ब्राह्मण संमतिम दर्शय्वा प्रकरण विभाग दर्शयति येतु ज्ञाननिष्ठा ये न सैतीस नंबर हमारे इसमें सैंतीस नंबर पृष्ठ पर अंतिम अतिम टीका में एवं मंत्र प्रदर्शिते निष्ठा द्वये ब्राह्मण निष्ठाद्राह्मणसमति दर्शयित्वा प्रकरण विभाग दर्शति ये ज्ञान ष्ठा इदीना ये नहीं मिला ठीक टीका में तो ये बता रहे हैं कि एवं उक्न प्रकारेण मंत्रदर्शि ब्राह्मण ब्राह्मणसमति दर्शय्वा तो मंत्र के द्वारा प्रदर्शित जो दो निष्ठाएं हैं ने मंत्र से इस उपनिषद के प्रथम दो मंत्र इन दो मंत्रों के द्वारा बताई गई जो दो निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा इन दोनों निष्ठा के विषय में ब्राह्मण सम्मतिम दर्शय ब्राह्मण बृहदारण्य उपनिषद ब्राह्मणात्मक वेद उसकी सम्मति बता करके दर्शित्व का अर्थ बता करके अब प्रकरण विभागम दर्शयती भाष्यकार भगवान प्रकरण भेद को बताते हैं विभाग शब्द का अर्थ है भेद तो प्रकरण विभागम यानी प्रकरण भेदम दर्शयती तो प्रकरण विभाग कहां का ये मंत्र भाग की जो ईशावासी उपनिषद है इस ईशावासी के प्रकरण विभाग को बताया जा रहा है या बृहदारण्य के एक प्रश्न हो सकता है ना इसलिए 22 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा अत्रत्यम प्रकरण विभागम शे समझना अत्रत्य प्रकरण विभाग अत्रत्य में अत्र शब्द से लेना ईशावास्योपनिषद को इसलिए अत्रत्य का अर्थ हो जाएगा ईशावास्योपनिषद में बताया गया जो प्रकरण विभाग है इस उपनिषद में जो प्रकरण भेद हैं उसे बताते हैं तो प्रकरण विभागम दर्शयती ईशावासी उपनिषद में जो प्रकरण विभाग है दो प्रकरण है उसे बताते हैं दर्शयती का करता है भगवान भाष्यकार किस वाक्य से बताते हैं तो ये तु ज्ञान निष्ठा इत्यादि वाक्य से इस उपनिषदस्थ प्रकरण भेद को बताते हैं येतु ज्ञाननिष्ठा तेभ्यो ष्ठा तेभ्योसुनात इदीनावन्निंदद्वारण आत्मनो इति याथ्यात्म्य सपर्यगात उपदिष्टम् तो येतु ज्ञाननष्ठा संयासीन तेभ्यो आत्मनो याथात्म्यम उपदिष्टम ऐसा अनुय करिए जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी हैं ज्ञाननिष्ठा के अधिकारी त्यागी हैं उनके लिए तेभ्य ज्ञान ज्ञाननिष्ठा के अधिकारी एष्णात्र त्यागी के लिए आत्मनो याथात्म्यम उपदिष्टम आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बता दिया गया इस मंत्रम, ए, इस उपनिषद में तो इस उपनिषद में कौन से मंत्रों से बता दिया आत्म आत्मयाथात्म्य येष्णात्र्यागी के लिए ये प्रश्न है तो उसके लिए कहा गया ये तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक छ मंत्रों से तो तृतीय मंत्र से तो अविद्वत निंदा कर दी इसलिए कहते हैं असुरियामत इत्यादि ना अविद्वत्ंदा द्वारे न अविद्वत्थ अज्ञानी है की। अज्ञानी की निंदा द्वारा फिर चतुर्थ मंत्र से अष्टम मंत्र तक सपर्यगात मंत्र आत्मनोयाथात्म्य उपदिष्टम इन मंत्रों से अज्ञानी की निंदा द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप कोष त्यागी के लिए बताया गया कि त्यागी को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए इसके लिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञापन किया गया पर एक प्रकरण हुआ और इन मंत्रों से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञापन येष्णात्र्यागी सन्यासी के लिए ही किया गया है वे ही इस आत्म यथात्म आ, यथार्थ उपदेश के अधिकारी हैं। इसे आगे कहते हैं कि ते ही अत्र अधिकृता न कामिना यानी अत्र यानी एष्नात्री संत्म उपदेश रूप जो ये प्रकरण है तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक का अवांतर प्रकरण इस प्रकरण के अधिकारी ते शब्दित तो एष्णात्रय त्यागी संन्यासी ही हैं न कामीन यानी एष्णात्र से युक्त जो अज्ञ कामी हैं वे इन मंत्रों के उपदेश के अधिकारी नहीं हैं उनके लिए इन मंत्रों से या आत्मयाथात्म्य नहीं बताया जा रहा है इन मंत्रों का वे श्रवण कर भी ले तब भी उन्हें इन मंत्रों का तात्पर्य अवबोध नहीं हो सकता एष्णात्र प्रतिबंधक है आत्मयाथात्म्य ज्ञान की उत्पत्ति में वो प्रतिबंधक जब तक रहेगा तब तक इन मंत्रों से उन्हें आत्मयाथात्म्य बोध नहीं होगा ओ प्रतिबंध आत्मयाथात में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक रहित चित्त जिनका है उनके, उनको इन मंत्रों से आत्मयाथात में बोध हो सकता है वे इन मंत्रों के अधिकारी हैं इस प्रकरण के अधिकारी हैं इस अभिप्राय से कहा कि ते अत्र अधिकृता न कामिना आगे हैं तथा च श्वेताश्वतराणाम इत्यादि वाक्य भाष्य में इसका यानी ये यहाँ पर कथन भाष्कर भगवान इसलिए कर रहे हैं कि ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी येषण त्रय त्यागी सन्यासी ही हैं इस बात को ये श्वेताश्वेतर उपनिषद भी बताती है श्वेताश्वेतर उपनिषद ने भी आत्म आत्मयाथात्म उपदेश के अधिकारी के रूप में सन्यासी को ही बताया है इस अभिप्राय से वाक्य यहां पर बताया जा रहा है कि तथा च्वेताश्वतराणाम मंत्रोपनिषदी अत्याश्रमीभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक् ऋषि संगजुष्ट इत्यादि विभज्य उतम तो ये कहा कि श्वेताश्वतर शाखा की मंत्र भाग की जो उपनिषद है जिसे श्वेताश्वेतर उपनिषद कहा जाता है उस उप में भी इस मंत्र में ये कहा गया श्रमीभ्य चतुर्थी हैं। अत्याश्रमी शब्द का अर्थ है संयासी कर्माधिकारी आश्रम का अतिक्रमण करके ज्ञान निष्ठा अधिकार प्रयोजक आश्रम को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने वे है अत्याश्रमी एष्ठात्रे त्यागी संन्यासी इसलिए अत्याश्रमीभ्य का अर्थ है संयासीभ्य सन्यासी के लिए परम पवित्रम ऋषि ऋषि सम्यक् प्रोवाच ऐसा लगाना तो परम पवित्र है आत्मयाथात्म्य उसे कहा जाता है मंगला नाच मंगलम मंगलों का भी मंगल है पवित्रों का भी पवित्र है सब पवित्रों में परम पवित्र है इसलिए परमम पवित्रम ब्रह्म में स्वतः कोई अशुद्धि नहीं है अपवित्रता नहीं है और परमार्थतः उपाधि के भी अशुद्धि से वह अशुद्ध नहीं होता अपवित्र उपाधि के साथ उसका वास्तविक संसर्ग न होने से वस्तुत उसमें अपवित्रता आती नहीं है प्रतीत कभी भले ही हो अशुद्धि जैसे लाल पुष्प की सन्निधि से लाल सा प्रतीत होता लेकिन उसमें लालिमा नहीं होती जिस समय लाल प्रतीत होता उस समय भी वह लालिमा से रहित है ऐसे उपाधि के संसर्ग से अपवित्र सा प्रतीत होने पर भी आत्मा अपवित्र नहीं होता पवित्र ही रहता है हमेशा पवित्र है इसलिए वह परम पवित्र है आत्म स्वरूप तो परम पवित्र जो आत्म स्वरूप है उसी का निरंतर सेवन करते हैं ऋषि गण ऋषि कहते हैं ज्ञानी को ऋषि संग संगजुष्टम यानि ज्ञानी गण सेवित ऋषि गण ऋषि संघ जुष्टम ऋषि गतो धातु है ना गत्यर्थक धातु का अर्थ ज्ञान भी होता है इसलिए ऋषि शब्द से ज्ञानी को लीजिए तो संघ का अर्थ है गण समूह तो ज्ञानी समूह से जुष्टम यानी सेवितम मय के रूप में गृहित तो ज्ञानी के द्वारा मैं के रूप में गृहित जो परम पवित्र आत्मस्वरूप है उसे सम्यक प्रोवाच अच्छी तरह से बताया जूसी प्रीति सेवन यो तो ऋषियों के लिए यानी ऋषि गणों के द्वारा सेवित आत्मयाथात्म्य का उपदेश सम्यक प्रकार से किया किसने श्वेता श्वेताश्वतर नाम के ऋषि हैं उन्होंने किसके लिए उपदेश किया तो अत्याश्रमे त्यागी सन्यासी के लिए वो आत्मयाथात्म्य को बताया परम पवित्र शब्दी तात्म आत्मयाथात्म्य इस प्रकार यहाँ भाष्कर भगवान ने क्या कहा कि तृतीय मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र तक के प्रकरण द्वारा आत्म आत्मयाथात्म्य बताया गया येष्णात्र त्यागी सन्यासी के लिए ये पूर्व वाक्य में कहा कहा हम ईशावास्योपनिषद के इन मंत्रों के द्वारा जिन संन्यासियों के लिए आत्म आत्मयाथात्म्य का उपदेश बता रहे यानी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी जिनको बता रहे हैं वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी त्यागी ही हैं, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद भी बताती है इस अभिप्राय से यह मंत्र यहां पर बताया गया कि विभज्य उक्तम तो इस मंत्र से विभज्य उक्तम यानी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी से कर्म निष्ठा अ ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को कर्म निष्ठा से के के अधिकारी से अलग करके यहां पर ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अत्याश्रमेभ शब्द से कर्म निष्ठा के अधिकारी से अलग किया गया कर्म निष्ठा का अधिकारी तो आश्रमी है कर्म का अनुष्ठान जिन आश्रमों में किया जाता है उस आश्रम अभिमानी है और ज्ञान निष्ठा का अधिकारी हैं अत्याश्रमी यानी संन्यासी इस प्रकार ये कर्म निष्ठा के अधिकारी से अत्याश्रमेभ्य इस शब्द से ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को अलग करके आत्म या आत्मयाथात्म्य का उपदेश बताया गया विभज्य उत्तम से कहा गया और आगे कर इसमें जो टीका में देखिए अत्याश्रमीभ्य शब्द का अर्थ टीकाकार सन्यासी कर रहे हैं इति अत्याश्रमीभ्यम आश्रमीभ्य अत्याश्रमी शब्द का अर्थ है उत्तम, उत्तम आश्रमी उत्तम आश्रमी का अर्थ दस नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने किया सन्यासी उत्तम इति यावतो इसलिए मंत्रस्थ अत्याश्रमी शब्द का अर्थ निकलेगा सन्यासी अब भाष्य में देखिए येतु तो कर्मनिष्ठा कर्म निष्ठा कर्म कुर एव जिजी विषव तेज्य इद्यते ईशा वापनिषद में सन्यासी के लिए तो आत्मयाथात्म्य का उपदेश पूर्व प्रकरण में हुआ आठवें मंत्र तक कहते हैं जो येष्ठा त्यागी नहीं है ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं है अपितु कर्मी है यानी कर्म निष्ठा अधिकारी है तो कर्मी कर्मिण कर्मनिष्ठा यानि कर्म में ही जिनकी श्रद्धा है आस्था है ऐसे कर्म में आस्था हैं तो कर्म करते हुए ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जीना चाहते हैं जो उन्हें कहा जा रहा है कि कर्म कुरंत एव जिजी सब कर्म करते हुए ही जीना चाह रहे हैं जो बिना कर्म के नहीं जीना चाहते तेभ्य यानी ऐसे कर्म करते हुए ही जीना चाहते हैं जो अज्ञ अकामी है तेजम उचे उनके लिए यह प्रकरण बताया जा रहा है यह इदम यानी यह प्रकरण यह प्रकरण यानी कौन सा प्रकरण तो अंधन तम इत्यादि ये जो द्वितीय प्रकरण प्रारंभ हो रहा है नव मंत्र से अंतिम मंत्र तक इत्यादि इदम प्रकरण उचित ऐसे लगाना एक कर्मनिष्ठा के अधिकारी के लिए यह कुरे कर्मानी इस सूत्रात्मक मंत्र का व्याख्यान रूप अंधन तम प्रविशंति इत्यादि मंत्र से प्रारंभ होने वाला प्रकरण बताया जा रहा है का, अज्ञ कामी इस प्रकरण का अधिकारी है और जो अज्ञ अकामी था उसके लिए पूर्व प्रकरण बताया गया अब एक प्रश्न है भाष्य में कि कथम पुनः एवं अवगम्यते सर्वे तो इति उच्चते कहा कि एवं कथम अवगम्यते जो ज्ञ अकामी हैं आज्ञा कामी हैं उन्हीं के लिए अंधन तम प्रविशंती इत्यादि प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वे ही इस प्रकरण के अधिकारी हैं न कि सबके लिए का मतलब ज्ञानी अज्ञानी उभय के लिए यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है कामी अामी सबके लिए ऐसा क्यों नहीं कहते कैसे ये कैसे आपको ज्ञात हुआ कि यह अकामी के लिए प्रकरण नहीं है कामी अकामी साधारण प्रकरण नहीं है अपितु कामी विषयक ही प्रकरण है यह आपको कैसे ज्ञात हुआ कथम अवगम्यते इस प्रकार का प्रश्न होने पर भाष्कार भगवान कहते हैं उच्यते इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि अकामिन साध्य साधन भेदोपमर्देन यस्म सर्वाणी भूतानी आत्म आभूत विजानत तो मोह कशोक एक अनुपश्यत यद् तन्न कर्मणा यदत्मेकमण ज्ञातरे ह्यमू तो कहते हैं ये भूतानी आत्मूत विजानत मंत्रस जो साध्य साधन भाव का उपमर्दन करके साध्य साधनात्मक द्वैत का उपमर्दन यानी बाध करके अकामी के लिए कहा गया विजानत अकामिना यानी आत्म एकत्व अनुभवी अकामी के लिए जो आत्म एकत्व तो विज्ञान बताया है जिसका फल शोक मोह की निवृत्ति है एकत्व तो ज्ञान का वह जो तो ज्ञान है, तो ज्ञान, कहते हैं तत् न केन चित कर्मना ना वा व्यमूढ़ समुचि चीसती तो कोई भी अमूढ़ व्यक्ति मूढ़ कहते हैं अविवेकी को और अमूढ़ का अर्थ हो जाएगा विवेकी जो विवेक संपन्न है वह कोई भी व्यक्ति विवेकी आत्म एकत्व ज्ञान जो सर्वानि भूतानि इत्यादि मंत्र से बताया हुआ है उसका किसी भी कर्म के साथ समुच्चय करना नहीं चाहेगा क्योंकि कर्म के साथ अहम ब्रह्माष्टमी त्याकारक ज्ञान का समुच्चय बन ही नहीं सकता जो संभव है उसी की नहीं इच्छा की जाएगी असंभव अर्थ की इच्छा व्यर्थ ही हो जाएगी तो विवेकी असंभव अर्थ की इच्छा नहीं करता तो कर्म और ज्ञान का समुच्चय संभव नहीं है तो असंभव जो ज्ञान कर्म समुच्चय है उसकी इच्छा कोई विवेकी कैसी करेगा नहीं कर सकता ये यहां पर कहा कि जो आ, सर्वानी भूतानी से बताया गया आत्म तो ज्ञान है वह कर्म अविरोधी नहीं अपितु कर्म विरोधी है अंधकार और प्रकाश के तरह कर्म तो होता है कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक क्रियाफल क्रिया और कारक भेद बुद्धि पूर्वक होता है द्वैत ज्ञान पूर्वक होता है कर्म और आत्म एकत्व विज्ञान है इस साध्य साधन भेद का उपमर्दक द्वैत का बात करके ही अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है द्वैत का उच्छेद करके ही होना है तो द्वैत पूर्वक होने वाला जो कर्म है उसके साथ समुच्चय जो कर्म के भेद को मिटाता है ज्ञान उसका कर्म के साथ समुच्चय कोई भी विवेकी करना नहीं चाहेगा इसलिए हम कहते हैं कि जो अज्ञ कामी है उसी के लिए अंधन तमह इत्यादि ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और ज्ञानांतरेण व इसमें ज्ञान शब्द से तो लेना ये आत्म एकत्व तो ज्ञान और ज्ञानांतर शब्द से लेना विद्या उपासना हाँ और उपासना के साथ भी अहम ब्रह्मास्म त्याकार ज्ञान का, का समुच्चय नहीं होता तो कर्म का तो उपासना के उपासना का तो कर्म के साथ समुच्चय होता है इसलिए ज्ञानांतर शब्द से उपासना को लेना तो न तो कर्म के साथ आत्म एक ज्ञान का समुच्चय है समुच्चय का अर्थ है सह अनुष्ठान सह समुच्चय नहीं होता अहम ब्रह्मास्मी इत्याक ज्ञान होने के साथ कर्म समुच्चय और सपासना समुच्च, समुच्चय दोनों भी नहीं होगा किसी भी अनुष्ठे का चाहे वो बाह्य इंद्रिय तथा तो शरीर का व्यापार रूप कर्म रूपी अनुष्ठे पदार्थ हो या मानस व्यापार साध्य उपासना रूप अनुष्ठे अर्थ हो ये मानस कर्म रूप उपासना के साथ या तथा शारीरक व्यापार रूप कर्म के साथ आत्म एकत्व तो ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता पर बता रहे हैं ज्ञानांतर से लेना मानस कर्म रूप उपासना तो केन कनचित कर्मणा के नित ज्ञानांतरण व किसी ज्ञान कर्म या किसी उपासना के साथ आत्म एकत्व तो ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता ये कहा गया अविद्वदादी निंदा क्रियते इह यह यानी अस्मिन प्रकरणे जो प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है अंन तम इत्यादि से तो इस प्रकरण में तो प्रतिपाद्य है समुच्चय और समुच्चय की इच्छा से ही विवक्षित जो समुच्चय है उस विवक्षित समुच्चय की इच्छा से अविद्व आदि निंदा की जा रही है अविद्व आदि में अविद्व शब्द से लेना कर्मी को और आदि शब्द से लेना केवल कर्मी केवल उपासक अविद्वत यानी केवल कर्मी और आदि शब्द से केवल उपासक केवल कर्म करने वाले की भी निंदा की जा रही है और केवल उपासना करने वाले की भी निंदा की जा रही है केवल शब्द हैं समुच्चय का व्यवहार जो समुच्चय न करके कर्म उपासना का कर्म उपासना का तो का तो समुच्चय बन सकता है तो उपासना छोड़ करके केवल कर्म कर रहा है उसकी भी निंदा और कर्म छोड़ करके केवल उपासना कर रहा है उसकी भी निंदा की जा रही है क्यों कि कर्म उपासना उभय का समुच्चय अनुष्ठान की विवक्षा से अंधनतम प्रविशंति इत्यादि प्रथम मंत्र से केवल कर्म की भी और केवल उपासना की भी निंदा करते हैं और विद्याचा विद्याच येदो भयम सह इससे समुच्चय का विधान करते हैं जो विवक्षित है समुच्चय शब्दित कर्म और विद्या शब्दित उपासना इनका उभास्य का अर्थ है समुच्चय अनुष्ठान करता है तो इस प्रकार समुच्चय अनुष्ठान के विधान की विवक्षा से केवल कर्म की कर्म के अनुष्ठान की और केवल उपासना के अनुष्ठान की निंदा यहां पर की जा रही है ये यह यहां पर कहा कि यह तू समिति चिशया अविद्वदादि निंदा क्रियते विद्वदादि की निंदा की जा रही है यानी केवल कर्मी तथा केवल उपासक की निंदा की जा रही है समुच्चे अनुष्ठान में उसको प्रवृत्त करने के लिए बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं